भय से अभय की ओर ओशो के प्रवचनाशो का अभूतपूर्व संकलन ट्रैक पांच अद्वैत में अभय चैत्यान चित्ता न तृतीय प्रकृति और ब्रह्म में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 सर्वविध भी हुआ और निश्चित ही ऐसे व्यक्ति का सारा ऐश्वरी तामेश्वरियम पदाम सब कुछ उसका है कीचड़ से लेकर कमल तक सब उसका है क्षुद्र से लेकर विराट तक सब उसका है अणु से लेकर परमात्मा तक सब उसका है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 घाटा न लग जाए संसारी भयभीत थे कि कहीं कोई चोरी न कर ले जाए संसारी भयभीत थे कि पत्नी छोड़ के ना चली जाए संसारी के हजार भय तुमने देखे तुम्हारे सन्यासी के कितने भय वो तथा साधु और मुनि के कितने भय वो भी मरा जा रहा पर, परेशान है कि कहीं पुण्य न खो जाए कहीं कुछ पाप ना हो जाए व्रत किया है टूट ना नियम बांधा है खंडित ना हो जाए उपवास किया है यह भोजन के ख्याल सता रहे हैं स्त्री को छोड़ आया है वासना मन में पकड़ती है यह सारी बातें उसे भी भयभीत किए सच तो यह है कि तुमसे भी ज्यादा डरा हुआ तुम्हारा मुनि कपड़ा 24 घंटे भयभीत है न दिन में ठीक से रह पाता ना रात ठीक से सो पाता रात और डरता है कि कहीं कोई सपना ना आ जाए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 प्रकृति है बाहर का नाम पुरुष है अंतर यात्रा प्रकृति है यात्रा पुरुष है साक्षी भाव स्त्री है विस्मय विमुग्धता लवलीनता पुरुष है ध्यान स्त्री है प्रीति और धन्य भागी है वह जिसके ध्यान में प्रीति की गंधो थी